दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा आपके उपदेशानुसार मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता नहीं हूँ फिर भी मेरा तम नहीं मिटता ऐसा क्यों होता है समाधान मिटेगा अभी धैर्य धारण करो कम से कम हमारी एक बात मान ली कुछ तो बलवान हो गए तुमसे अपराध नहीं हो रहा इतना लाभ तो हो ही रहा है जैसे भूमि में सब जगह पानी है परंतु कहीं 100 फीट पर निकलता है और कहीं 200 फीट पर इसी प्रकार किसी के जीवन में प्रतिबंध ज़्यादा हो सकता है और किसी के कम भी इसलिए मानव जीवन में हार मानने के लिए कोई जगह नहीं है बस पूर्वक लगे रहो फल अवश्य ही मिलेगा जिज्ञासा शरीर की बाह्य आभ्यंतर शुद्धि कैसे हो कृपया समझाइए समाधान आप कुछ भी कर लो यह शरीर शुद्ध नहीं हो सकता इस शरीर में हाड़ मांस इत्यादि एक एक चीज अशुद्ध है इसमें शुद्ध नाम की कोई वस्तु है ही नहीं यह शरीर इतना निकम्मा है कि इसको बढ़िया से बढ़िया सुगंध युक्त मलाई खिलाओ पर वह उसके संग से विष्ठा हो जाती है कितनी अशुद्धि है इसमें इस शरीर में आकर्षण नाम की कोई वस्तु नहीं है इस शरीर में शुद्धि का हेतु चैतन्य ही है यदि वह इस शरीर से निकल जाए तो इसको छूने मात्र से लोग स्नान करते हैं और चैतन्य की उपस्थिति मात्र से इसकी देवता के समान पूजा करते हैं हाँ इसको शुद्ध करने का एक उपाय है भगवान का नाम यह इतना पवित्र है कि इसे यदि व्यक्ति सतत स्मरण करता है तो उसका शरीर भीतर बाहर से सब ओर से शुद्ध रहता है अब कोई कहे कि यदि भगवत स्मरण मात्र से शुद्धि हो जाती है तो स्नानादि बाह्य शुद्धि की क्या आवश्यकता है पर ऐसा नहीं है यदि स्नानादि बाह्य शुद्धि नहीं करेगा तो व्यक्ति इतना आलसी हो जाएगा कि वह हाथ पैर इत्यादि भी नहीं धोएगा एकदम तमोगुणी हो जाएगा दूसरी बात स्नानादि के लिए शास्त्र की आज्ञा भी है इसलिए इनकी भी आवश्यकता है जिज्ञासा मनुष्य जीवन में कितने प्रकार के अपराध होने की संभावना है समाधान वैसे तो मनुष्य जीवन में बहुत प्रकार के अपराध होते हैं पर उनको स्थूल रूप से तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है मनसा वाचा और कर्मणा मन से वाणी से और शरीर से होने वाले अपराध इसी प्रकार समस्त पुण्यों को भी इन्हीं तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है मानस अपराध भी तीन प्रकार के होते हैं पहला किसी दूसरे की वस्तु को देखकर उसको पाने के लिए मन में लालच उत्पन्न होना अर्थात पर वस्तु लोग दूसरा किसी व्यक्ति के अपने प्रति थोड़ा सा भी प्रतिकूल होने पर उसके विषय में अनिष्ट चिंतन करना तीसरा शरीर को ही आत्मा मानना अर्थात शरीर में मन का अभिनिवेश इसी प्रकार वाणी से भी चार प्रकार के अपराध होते हैं पहला झूठ बोलना तुलसीदास जी ने कहा है संसार के जितने पाप हैं वे यदि एक गुंजा के समान है तो असत्य भाषण का दोष पहाड़ के समान है जिस प्रकार करोड़ों गुंजा मिलकर भी पहाड़ की बराबरी नहीं कर सकती उसी प्रकार करोड़ों पाप मिलकर भी असत्य वचन से होने वाले पाप की बराबरी नहीं कर सकते दूसरा कठोर बोलना कठोर बोलना भी एक बड़ा अपराध है जैसे किसी के नेत्र नहीं हैं और उसको कहे अंधे इधर आओ यह सत्य होते हुए भी कठोर है तीसरा निंदा किसी के दोष को जानकर उसका दुनिया भर में प्रचार करना यह एक बहुत बड़ा दोष है उसने पाप किया या नहीं परंतु आपने तो अपने मन में उसको ले ही लिया निंदा करना वैसा ही है जैसे दूसरे के घर का कचरा अपने घर में ला रखना चौथा अप्रसंग बोलना दो व्यक्ति बात कर रहे हों और बिना कारण उनके बीच में बोल पड़ना यह भी वाणी का अपराध है इसी प्रकार शरीर के भी सभी दोषों को मिलाकर तीन विभाग है पहला चोरी दूसरा हिंसा तीसरा व्यभिचार इस प्रकार मनुष्य शरीर में होने वाले संपूर्ण अपराधों को तीन कोटियों में रखा जा सकता है